साथ मिल जाता है तो फिर साधना या सत्य का साक्षात्कार आसान बन जाता है नहीं तो हठ योग आदि करके प्राणायाम आदि हठ योग में प्राणायाम करने पड़ते हैं श्वास को रोकना पड़ता है नियम से और फिर धीरे नियम से छोड़ना पड़ता है नाड़ी शुद्धि करना पड़ता है नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इसमें बराबर नियमित रूप से करना पड़ता है तब ऊपर उठता है जब राज समझने वाले गुरु मिल जाते हैं तो फिर राजयोग में प्रवेश हो जाता है राजयोग फिर करना इतना नहीं पड़ता है होने लगता है और जब राजयोग होने लगता है तो जो होने लगता है उसकी थकान नहीं होती उसमें खतरा नहीं होता है जैसे आंख के पोपचे हैं, न तो अपने आप हो रहे हैं श्वास अपने आप चल रहा है हो रहा है अगर आप गिन कर पोपचे खोले और बंद करें तो थक जाएंगे आप पोपचा खोलना बंद करना आंख का अगर उसमें थोड़ी देर लगा के देखो आप थक जाएंगे उग जाएंगे श्वास अंदर लेव बाहर छोड़ो अंदर। अंदर ले दो बारा छोड़ो ऐसा आप श्वास लेने को करते रहे तो थक जाएंगे जिस रिदम से चल रहा है उसी रिदम से आप अपनी ओर से चलाते रहें तो थक जाएंगे लेकिन चल रहा है तो कोई थकान नहीं नींद में भी है तो भी चल रहा है फिर भी थकान नहीं चौबीसों घंटों अगर कोई काम चलता हो तो श्वास उ है फिर भी कभी श्वास लेने में आप समय तक एक थकान हो गई घर में दुकान में ऑफिस में आठ घंटे काम करते दो घंटे तगड़ा काम करते तो थक जाते हैं लेकिन चौबीस घंटे श्वास लेने का काम कर रहे कर नहीं रहे हैं हो रहा है ऐसे ही जब योग हो रहा है जप हो रहा है ध्यान हो रहा है अथवा आत्मविचार हो रहा है ऐसी आदत पड़ जाए तो फिर साधक को साधना करनी नहीं पड़ती है लेकिन साधना ही साधक को अपनी साधना की गाड़ी में बिठाकर कर साध्य के अनुभव के द्वार पर पहुंचा देते तो प्रारंभ में हम लोगों को साधना का अभ्यास थोड़ा सा करना पड़ता है और अभ्यास कर लिया फिर धीरे धीरे करता की पोखड़ हटा दिया और अभ्यास हमारा स्वभाव हो जाए तो जो देखें तो ज्ञान की निगाह से देखें जो खाए पिए उठें बैठें तो बस तत्व ज्ञान की या हरि के नाम की भगवान के नाम की प्रीति की ऐसी आदत पड़ जाए कि जब होने लगे ध्यान होने लगे ज्ञान होने लगे तो एक ध्यान है कि आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है दूसरा ध्यान है खुली आंख होता है तो उसको केवली कुंभक में हम समझेंगे केवली कुंभक होता है अंतर्दृष्टि द्रश्ट, बाह्य दृष्टि और अंतरलक्ष उसको केवली कुंभक बाह्य दृष्टि खुली हो और अंतर का लक्ष्य बना रहे इसे केवली कुंभक कहते हैं और केवली कुंभक जिनका सिद्ध हो जाता है वो तो देवताओं से भी पूजनीय हो जाता है तो और व्यक्तियों की क्या बात है ऐसा भी शास्त्र छ महीना कोई प्रारंभ में अभ्यास करे केवली कुंभक का तो केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है फिर जिसका केवली कुंभक सिद्ध हुआ उसका पूजन करने वाले संसारियों की मनोकामनाएं पूरी होने लगती उसका आदर पूजन करने से हम लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगती तो उसकी इच्छा पूरी होने में तो संदेह क्या है देर क्या है ओम हो हो ओम तो महाराज बाह्य दृष्टि अंतर दृष्टि और बाह्य दृष्टि तो अंतर का अनुभव और बाह्य की निगाह खुली हो वो केवली कु का दृष्टा होकर किया जा सकता है और धीरे धीरे आगे चलकर श्वास की गति रुक जाती हम लेते हैं उसे प्राण कहा जाता है और छोड़ते हैं उसे अपान कहा जाता है लेते हैं तो शीतल प्राण होता है और छोड़ते हैं तो उष्ण होता है गर्म उस श्वासोश्वास को सोहम के द्वारा कोई गुरु मंत्र के द्वारा अथवा ऐसे ही श्वासोश्वास को आप गिनते जाएंगे या देखते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है उसकी जो रफ्तार है वो कम होती जाएगी कम होते होते होते होते नहीं के बराबर हो जाएगा फेर हो जाएगा तो आपकी अंतरदृष्टि बाहिर्दृष्टि बाहर दृष्टि खुली और अंदर का लक्ष्य शांत नशा आने लगेगी जप करने से प्रीति बढ़ती है केवली कुंभक करने से अंतर्मुखता बढ़ती है जब तो ज्ञान होने के बाद ज्ञानी भी करते हैं, ज्ञानी है ज्ञानी जप नहीं करें तो क्या बात है? कि जप नहीं करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा तमोगुण बढ़ जाएगा तो तो सतोगुण के भी साक्षी रजोगुण के भी साक्षी तमोगुण के भी साक्षी है क्या बात तमोगुण के साक्षी तो हैं लेकिन जप न करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा और साक्षी भाव को भी दबा देगा इसीलिए साक्षात्कार करने के बाद भी राम तीर्थ जैसे और ज्ञानवान स्वाभाविक उनका जप निकलता चलते फिरते ओम अरे ओम ओम ओम कुछ बोलेंगे प्रारंभ करेंगे तो ओम आ निकलेगा चाहे फिर रंगव हो चाहे एक जी हो चाहे राम तीर्थ हो चाहे रामकृष्ण हो ये मां निकले ओम निकले लेकिन जप निकलाएगा तो पहले तो जप करना पड़ता था अब जप स्वाभाविक हो गया घाट वाले बाबा कहते थे कि हमने तो कभी नारायण का नाम नहीं लिया साधन काल में लेकिन अभी नारायण नारायण निकला था ठीक है किसी जन्म का होगा कैसे ही स्वाभाविक संस्कार से पहले होता था कि मैं जब कर रहा हूं अब हुआ है कि अंतकंड से ये स्पूणा निकल रहा है अंतक्रे तो अनुष्ठान करने का मतलब क्या है कि अनुष्ठान करने का कि मन है लुच्चा जब में नहीं लगता है तो अनुष्ठान के बहाने उसको आदत डाल दो इतनी मालाएं करनी हूं केवल किस दिन करना है सात दिन करना है तो केवली जो है वो साधक के लिए बहुत बढ़िया तो केवली कुंभक कैसे करना चाहिए शास्त्रों में गोपनीय कोई कोई बात है श्याम्भवी मुद्रा से केवली कुंभक जल्दी हम लोग स्वाभाविक सुख आसन से बैठे जिसमें अधिक देर शरीर बिना हिले चाले बैठे वो सुख आसन शरीर की स्थिरता फिर चित्त की स्थिरता और फिर आनंद का स्रोत उठ निकलेगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो आनंद स्वरूप अनंत ब्रह्म परमात्मा का आनंद प्रगट तो कैसे लगे कि हमारा जब सफल हो रहा है या तब सफल हो रहा है या ध्यान सफल हो रहा है कि जितना हम अधिक समय स्थिर आसन बैठ सके जरा सी मखिया आ रहे थोड़ा प्रतीक्षा ऐसी जगह पे बैठो ऐसी आदत डालो कि थोड़ी थोड़ी बात में हाथ पैर इधर उधर भागे दौड़े नहीं ध्यान के समय कभी तो जरा से कीड़ी मकोड़ा था तो हम जंप मार लेते हैं नहीं नहीं देखते जाओ क्या करेगा कीड़ी मकोड़ा इतना जीवन में तो थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए तो शरीर की स्थिरता चित्त की स्थिरता और आनंद का प्रागट्य शांति का प्रागट्य समझ लो कि जब सफल हो रहा है ध्यान सफल हो रहा है एक बड़े जाने माने प्रसिद्ध ऐसे समाज के मुर्धन्य समाज के सुधारक श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति हो गए उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने विद्वान पंडित महान प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले कैसे हों उसने कहा कि भैया पूछते तो सुनो मैं जब पांच वर्ष में प्रवेश कर रहा था पांच वर्ष मेरे पूरे हुए जिस दिन वर्षगांठ मनाई गई कुटुंब में तो बाप ने मेरे को अपनी पास बुलाकर रात को समझाया कि कल को तुझे गुरुकुल में भेज दिया जाएगा और इस कुल का ये नियम है कि कोई भी बच्चा गुरुकुल में जाते समय रोता नहीं और वहीं तुझे रहना पड़ेगा वर्षों तक गुरुकुल में अभ्यास करना पड़ेगा और तेरा अभ्यास पूरा होगा या वार्षिक परीक्षा पूरी होगी तब थोड़े दिनों के लिए तो यहाँ आ सकता है और जाते समय इस कुल का इस घर का इस खानदान का ये नियम है कि बेटे को माँ विदा नहीं देती बाप विदा नहीं देता नौकर उसको निला दुला के खिला पिला के और उसको छोड़ के आता है क्योंकि माँ बाप के प्रति उसका अगर थोड़ा भी लगाव रह गया तो पढ़ाई में उसकी तेजी नहीं फैली तो अपने कुल का ये नियम है बेटे और जाते समय हम ऐसे छुप के तेरे को देखेंगे लेकिन तू हमको नहीं देख सकता और तूने अगर जाते समय मुड़ के घर के और देखा तो ये घर के दरवाजे तेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे इस कुल से ऐसे ही समाज के उदारक महान व्यक्तियों को जन्म मिला है जैसे रघुकुल में महान प्रतापी परोपकारी संयमी सदाचारी श्रेष्ठ राजा होते आए ऐसे ही इस कुल में ऐसे समाज के परम हित करने वाले व्यक्ति तैयार हुए और उसके लिए थोड़ा संयम चाहिए थोड़ी एकाग्रता चाहिए थोड़ा धैर्य चाहिए और गुरुकुल भी इस कुल का यही गुरुकुल है कि उस कुल में भी जैसे तैसे बच्चों को भर्ती नहीं करते कड़ी कसौटी होती पहले तो घर से गुरुकुल जाने तक की कसौटी होगी कि तुम मुड़ के नहीं देखोगे और नौकर आज तक तो मां खिलाती थी बाप तुम्हें पुस्कारता था लेकिन अब कल को तुम्हारे पांच वर्ष पूरे हो जाते हैं तुमको गुरुकुल में भेज दिया जाएगा मां और बाप अथवा कुटुम्बी कोई तुम्हारे संपर्क में न रहेगा नौकर तुम्हें निला धुला के और घोड़े पर बिठा कर ले जाएंगे हम चुप कर देखेंगे तुम अगर मुड़ के घर की ओर देखा तो घर के दरवाजे बंद समझना दूसरे दिन मुझे इसी भांति लिया गया मन में तो अपने घर की ओर मां की ओर देखने की रुचि लेकिन पिता के कड़े नियम कड़ी समझ याद थी हम गुरुकुल को पहुंचे गुरुकुल में गुरुजी को खबर दी गई हमें गुरुकुल से बाहर बिठाया गया और गुरु ने कहा कि बेटे इस गुरुकुल में प्रवेश उन्हीं को मिलता है जो स्थिर आसन बैठ सके कम से कम इतना उनके पास योग्यता होनी चाहिए और तू यहां बैठ जब तक मैं आकर तुझे न जगाऊ तब तक आंख मत खोलना उस बीच चाहे जो कुछ हो जाए और इस कुल की यही मर्यादा है इस गुरु कुल की वही बच्चे लिए जाते हैं पढ़ाने के लिए कम से कम इतना वचन तो मान सके। मुझे बिठाया गया थोड़ी देर में रिशेष करके बच्चों को उसी इलाके में खेलने के लिए भेजा गया तो बच्चे खेलते हैं तूफान करते हैं आवाज करते हैं, जानबूझकर भी खिलवाड़ करते हैं एक तरफ होता है कि देखें कितने कौन दूसरे तरफ याद आता है कि अगर ना पास हो गया तो घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे और गुरुकुल के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे आंखें बंद करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो बाद में गुड़ की चाशनी मेरे इर्द गिर्द और शरीर के अंगों पर छांटी गई और कीड़ी मकोड़े घूमने लगे फिर भी गुरु का आदेश था कि जब तक मैं आकर न जगाऊं बुलाऊं तब तक आंख नहीं खोलना है नहीं तो थोड़ी दुख्याई थी तो मां भोपाल गुलड़ी भोपाल गुलड़ो भोपाल मां ऐडा मा नहीं जीवन में कुछ तो दृढ़ता होनी चाहिए कोई नियम होना चाहिए मन या नहीं फावे तो हम मन के गुलाम हो गए थोड़ी प्रतिकूलता हुई कि आपू गजू नहीं मन धोखा देता है क्षमता बहुत है लेकिन हम मनमुख हो जाते हैं इसलिए हमारी क्षमताएं विकसित नहीं होती आप में क्षमताएं अद्भुत है लेकिन मन जो है डांस कराता रहता है हमसे। नहीं तो बहुत बहुत संभावना है अगर कोई संभावना नहीं होती तो तुमको भगवान में प्रीति नहीं होती गुरु में श्रद्धा नहीं होती संभावना तो है लेकिन जब हम मन के सहमत हो जाते हैं लगता है कि नहीं, योग्यता नहीं, आम नहीं, टेम नहीं, इसलिए शास्त्रम प्रमाणम, गुरु आज्ञा की, तो तो की बात इसको मिली तो मेरा भगाना मुश्किल है मन अंदर से समझ जाएगा मन समझ जाएगा तो फिर तुमको परेशान कम करेगा पहले तो करेगा अरे गुरु गुरु ठीक मा है तो मान बैठा लेता अपने गुरु, होती। गणिवार तो मन गुरु ना प्रणाम करता है आज्ञा नहीं होती घनी मन आज्ञा हो गुरु रूप धारण कर उसे हाँ हूँ बेटा हूं कहू चु तू तार खा जा फिल्म कहीं हमें गुरु यज्ञा आपना जोर पकड़े तेरे मन एवं रूप धारण कर दिल्ली दरवाजे में एक लड़का अशोक उसका नाम फ्रूट का धंधा सुबह थोड़ा बहुत फ्रूट बेचे और जो पांच दस पंद्रह पचीस कमा लेता था जितनी पिक्चर देख सके उतने पैसों में वो पिक्चरें देख देता एक शो में से दूसरे में दूसरे में से तीसरे हफ्ता में कई पिक्चर देख लेता था छह सात की तो बात क्या है कई पिक्चर देख लेता था तो उसके कुटुंब ले आए मैंने जरा उसको पुचकार दिया नाम तो अशोक है गेरा गेरा गेरा जैसा तेरा नाम नाम आज से गेरा रखता हूं। खुश हो गया। गेरा तेरा नाम था उसको प्रेम का असर पड़ा मैं क्या देख तू पिक्चर देखो मैं मना नहीं करता उसको वहां हाश देख मना नहीं करता हूं लेकिन जब तू देखे न तो मेरे से पूछ फिर देखने को चलेंगे फिर क्या तेरी मेरी दोस्ती अब लड़के को प्रेम मिल गया उसने क्यों? मैंने क्या बोल वचन देता है कबूल कबूल कबूल कबूल सैकड़ों आदमियों के बीच उसने वचन दे दिया मुझ पे हाथ रखवा दिया अब आज एक दिन बीता दो दिन बीता तो जब पिक्चर की याद आया कि साई ने कहा कि मेरे को पूछना भले फलानी बॉबी लगी चाहे लॉबी लगी हमारे को क्या कई पिक्चर आए और कई बार इसको खुदाकूद हुई और जो पिक्चर के रसिए थे दोस्त उन्होंने भी कई बार कहा लेकिन इसके लक्ष्य के सामने था अहमदाबाद का वो लड़का है बस साईं ने कहा कि मेरे से पूछना साईं से पूछूंगा साई बोलेगे रोज पिक्चर की बात करता है ऐसे करके महीना दो महीना पिक्चर देखने का उसका रुक गया अब जो एक दिन रोक दिया मन तो दूसरे दिन भी रुक गया तीसरे दिन भी रुक गया फिर दो चार महीने के बाद आया कि बोले साईं ये पिक्चर देखने की बहुत इच्छा होती है मैं अच्छा देखना ही है कि साईं आग्ना दो जरूर अच्छा। इनकार नहीं करता तो महाराज हफ्ता में जो कई पिक्चर देखता है वो कई महीनों में एक ही पिक्चर से रुक गया फर्क पड़ गया कि नहीं और फिर वर्षो तक रुका है और अभी तो वो छह आठ दस महीने हो गए उसने नहीं देखी उसके बीच उसकी शादी भी हो गई घर में फिर वो जो पैसे बर्बाद हो रहे थे वो भी रुके मकान भी हुआ गाड़ी भी आई सब कुछ हो गया और अब तुम्हारा तो बड़ा गुंदला हो गया उसकी मौसी यहाँ बैठी भी है गैरेजी मासी बिच्ची आएगा ऐसे ही मन को कोई ना कोई आर मतलब बात का शास्त्र का अवलंबन या कोई नियम कि भाई आज एकादशी को तो इतना ही करना है ऐसा ही करना है आज के गुरु पूनम है कि आज राखड़ी पूनम है आज रक्षाबंधन है आज फलाना दिन है कि आज तो भाई अपने मौन रखेंगे इतना जब करेंगे और हर संडे को या हर रजा के दिन अपन लोग भाई सत्संग में जाएंगे साई हो तो ठीक है नहीं तो कैसेट सुनेंगे और कैसेट भी नहीं सुनते तो वहां जाकर भजन करेंगे जब करेंगे इतना तो करें एक बार अगर नियम ले लिया और वो आपने निभाते रह भले छोटा सा नियम और आपने निभाया तो आप में अद्भुत शक्ति आ जाएगी केवली कुंभक जो है तो श्वासोश्वास को देखते देखते भी केवली कुंभक हो सकता है मंत्र जप कर रहे हैं और जप का साक्षी होकर भी केवली कुंभक होता है विचार चल रहे हैं उसके साक्षी होने से भी केवली कुंभक होता है और कि वर्तमान के साक्षी होने से भूत में भविष्य में तो मन जाता है साधक उससे तो बचता है लेकिन वर्तमान में मन का साक्षी हो तो भूत भविष्य की वृत्ति शांत हुई तो वर्तमान में भी जो वृत्ति में हो रहा है उसको देखोगे वृत्ति शांत हो जाएगी केवली कु होने में ऐसे कई तरीकों से केवली कु होता है तो केवली कुंभक सिद्ध हुआ जैसे सरोवर पर तरंग पे तरंग भाग रही है और तरंग शांत हो गई तो सरोवर की गहराई बॉटम दिखता है ऐसे केवली कुंभक से धोने से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का स्वरूप अपने आप में अगर उत्साह से छह महीना ये केवली कुंभक के लिए अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो ही जाता है ऐसा कई उच्च कोटि के संतों का कहना है पचास वर्ष से मजूरी करते करते कमाते कमाते इकट्ठा करते करते पढ़ते लिखते सब कुछ करते झूठ कपट का अवलंबन लग के और न जाने सब आधार लेकर भी जो पचास वर्ष में काम नहीं हो पाया है वो केवली कुक होने के बाद तुम्हारा तो क्या तुम्हारा पूजन करने वाले का होने लगता जब भगवान में प्रीति बढ़ाने के लिए होता है जब तीन प्रकार का जब जापिक तीन प्रकार के व्यक्ति होते नियम से इतना जप कर लिया दूसरा जप होने लगा तीसरा उसके संपर्क में हम आए तो इसका जप होने लगे वो उत्तम जापिक है ऐसे ही उपांसुक वैखरी मध्यमा पशंती इस प्रकार के भी जप के भेद वैखरी का जब प्रारंभ में मानसिक जप नहीं होगा उपांशु नहीं होगा प्रारंभ में वैखरी से जप होगा कीर्तन होगा कीर्तन करते करते फिर रिधम चलती है ना हम लोग कीर्तन करके फिर रिदम के ढोल आदि बंद हो जाते हैं और बुलवाना बंद हो जाता है लेकिन ताल के साथ जब चले ऐसा अपन लोग प्रयोग करते हैं तो पहले वैखरी से हम बोलते हैं जोर जोर से जाप हो गया फिर उपांसु होने लगता है फिर मानसिक होने लगता है बाद में होने लगता है और मन उसका साक्षी हो जाता है तो साक्षी स्वभाव में आ जाता है बहुत ऊंची अवस्था ओ आंख के पलकारे टिकाने से भी केवलिकुंभक में प्रवेश होता है एक टकनी हारने से केवल ही कुंभक होता है इष्ट को गुरु को प्रीति करते करते शांत होते जाने से भी केवल ही कुंभक होता है श्वासोश्वास को देखने से भी केवल ही कुंभक होता है वर्तमान को देखने से भी केवल ही कुंभक होता है दृष्टि तो बाहर हो और लक्ष्य भीतर हो दृष्टि लक्ष पड़ता है केवली में जाना तो भी जा सकते हैं एक तक करने से भी मन शांत होता जाएगा केवली कुंभक मन शांत होता जाएगा तो प्राण भी शांत होता जाएगा प्राण अपान की गति सम होने लगे अभी तो अभ्यास करो एक दिन का काम नहीं है लेकिन अभी आज से प्रारंभ कर दो अथवा हो हो रहा है, जब हो रहा है है उसको देखते जाओ या तो जो कुछ आवाज आ रहे हैं उसके साक्षी तो तो आंख तो नहीं खुली हो ना सागर नाक के अग्रभाग में दृष्टि अथवा चलते हों तो दस फीट तक आगे की जमीन दिखे उतनी दृष्टि दस बीस फीट के अंदर तक का रास्ता दिखे इतनी खुली दृष्टि ये केवली कु आदर से छह महीना तो चाली रु तेहड़ता जाओ जो मन भागे तो श्वासोश्वास स्वाभाविक चाली रूते गणता जाओ एक केवली क्धि तक सहाय कर स आत्मसिद्धि परमात्म प्राप्ति रूपी परम सिद्धि मार्गे तमाम खूब मदद मिले घटना घटे लेकिन शरीर को हिलाना नहीं और इधर उधर निहारना नहीं जैसे पत्थर पर लिखी हुई मूर्ति जैसे दीवार पे चिपकाया हुआ चित्र ऐसे ही शरीर को स्थिर चित्त को शांत और भीतर आनंद बढ़ता जाए भीतर शांति बढ़ती जाएगी परमात्मा का प्रसाद मिलता जाएगा गुरुकुल की आज्ञा मान सकता है गुड़ की चाशनी मकोड़े और कीड़े बच्चों का कुलाहल सब सहते हुए भी वो स्थिर आसन बैठ सकता है उसी कारण वो महान विभूति बन पाता है शांत रहने से शरीर बिना हिले चले रहे ये केवली कु कुंभक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं आसन की अचलता चित्त की अचलता को आमंत्रित करेगी और चित्त की अचलता चित्त की चित्चलता निश्चल तत्व का आनंद निश्चल तत्व जो परमात्मा है उसका प्रसाद प्रकट कर देंगे छह महीने के भीतर ही भीतर केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है जिसका केवली कुंभक सिद्ध होता है उसका आदर पूजन करने से भी संसारी की मनोकामनाएं पूरी होने लगती है तो केवली वाले तो बात ही क्या है ये शाम मुद्रा जो गोपनीय रखी गई और ये सामर्थ्य का परमात्मा प्रसाद का प्रदाता जो केवली कुंभक है उसके अभ्यास में अचल होकर जिसको जैसा अनुकूल लगे स्वास्थ्य को निहारे एक तक दृष्टि निहारे विचारों को निहारे वर्तमान के स्पंदनों को हृदय की धड़कनों को स्पंदनों को निहारे कई तरीकों से इस केवली कुंभ के पवित्र गोपनीय रहस्यमय साधना में प्रवेश हो सकता है प्रारंभिक सप्ताह जरा कठिन लगता बाद में तो बारह वर्ष से बहिरंग साधना करने वालों की अपेक्षा यह अंतरंग साधना बहिरंग तीर्थ आदि और क्रियाकलाप करने की अपेक्षा यह अंतर साधन है शायद वो व्यक्ति 12 साल करते करते वहां नहीं पहुंच पाए जो 12 दिन की इस केवली कुंभक की साधना से पहुंच सकता है केवली कुंभक के अभ्यास से शांति छाती जाएगी शरीर स्थिर मक्ष मक्खी भी आकर तुम्हें बाहर मुकरना चाहे तो उसके भी साक्षी होकर तुम अचल बैठे रहेंगे शरीर की अचलता चित्त की अचलता को आमंत्रित करेगी और चित्त की अचलता अचल परमात्मा में प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य पैदा करेगी एकदम स्थिर साक्षी शांत अचल आत्मा में हम आराम पाते जाए जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है उसी ब्रह्म परमात्मा में हम अपने मय को मिटाते जा रहे हैं तन प्रसादनी प्राप्ति आत्म प्रसादी सर्व दुखों ने हणनारी जन्म मृत्यु भय ने छे. केवली कुंभक नहीं साधना, जन्म जन्मांतर ना पाप ने छे, एक घड़ी पर आ अभ्यास करना व्यक्ति ने अद्भुत पुण्यों की प्राप्ति छे, खूब पुण्य प्राप्त होता है वो मन इंद्रियों की गुलामी से बचकर जीवन मुक्त महापुरुष जहां प्रतिष्ठित होते हैं वहां पहुंचता है शांति बढ़ने लगेगी स्वाभाविक आंतरिक प्रसाद का स्वाद निखरने लगेगा उंडे-उंडे शांति आत्म शांति आत्म प्रीति, आत्म आत्मतृप्ति जन्म जन्मांतरों की थकान मिट रही है चित्त की, युग युगातरों के परिश्रम सफल हो रहे हैं आज हम परमात्मा प्रसाद में परितृप्त होते जा रहे हैं अद्भुत शक्ति सामर्थ्य और सुख भरा है इस केवली कुंभक की के साधना में अथवा तो गुरुमंत्रो पावन जप करता हो जपना साक्षी चालू राखी अथवा तो चित्त ने परम शांत चैतन्य आत्मा शू पवित्र चिंतन थी उंडी उंडी शांति अद्भुत शांति नि आत्म प्रसाद हूँ आत्म प्रसाद में प्रवेश प्रवेशी शांत केवली कुंभ के परम पवित्र शांति चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है एकाग्रता से सफलता विश्रांति से सामर्थ्य और चित्त की प्रसन्नता से दिव्यता का जन्म होता है केवली कुंभक में एकाग्रता चित्त की प्रसादी और प्रसन्नता निहित है केवली कु कुंभक में आगे बढ़ा साधक संसारी लेन देन के व्यापार आदि में भी चंचल व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत आसानी से सफल होता है जागतिक व्यवहार में भी वो सफल होता है का उसके पास सामर्थ्य भी आ जाता है और इष्ट को गुरु को साधना को प्यार करने से उसके चित्त में दिव्यता भी आने लगती है एकाग्रता थी सफलता चितनी विश्रांति थी सामर्थ्य चित्तनी प्रीति थी इष्ट ने गुरु ने साधना ने प्रीति करवा थी चित्त में दिव्यता आवा लागे सफलता सामर्थ्य और दिव्यता ये तीनों का विकास होने लगता है और जीवन की ज्योत जगमगाती है अपने जीवन में तो प्रकाश प्रकाश लाती है लेकिन औरों के जीवन में भी प्रकाश देने की क्षमताएं बढ़ती पल होने वाला साधक अनजाने में भी कुछ सोच लेता या कह देता है तो और व्यक्तियों की अपेक्षा उसके सोचने और कहने में बड़ा सामर्थ्य होता है उसके पास अनजाने में सत्य संकल्प सामर्थ्य आबिराजता है प्रारंभ में अनुशासित साधक महसूस कर ले कि जरा कठिन है लेकिन चंद दिनों के अभ्यास में ही उसे ये अनुभव होने लगता है कि सब कठिनता मिटाने के लिए ही ये साधना का भगवान ने प्रागट्य किया होगा करवाया होगा शास्त्रों में केवली कु अभ्यास ईश्वर की और योगेश्वरों की एक अद्भुत देन है ज्ञानवान योगियों की यह अद्भुत समाज को देन है गुरु लोगों की अद्भुत ये कृपा प्रसादी है युगों के परिश्रम करने से भी जीव को जो चीज नहीं मिल पाती वो चंद दिनों के अभ्यास से सब दुख मिटाने की कुंजिया इसके हाथ लगती अतः इस केवली कुंभक में खूब आदर से बैठे रहे खूब प्रेम से और शांति से डूबते जाएं। खूब प्यार करते जाएं अपने इष्ट को अपने गुरु को खूब बाल करता करता वाली वेवरता व्यवरावता, आवाज न करेंगे आज जन्म जन्म अंतरो न संकल्पो विकल्पों तापो ने व्यवरा वही जवा खूब प्यार करते जाएं खूब खूब हृदय को प्रेम से प्यार से भरते जाएंगे उंडी-उंडी शांति ए अमी कटोरो हजी थोड़ो बीजोज पीता जाइए ए अमी घूंटाओ वाली पाछा पीता जाइए देवली कंभक में प्रवेशेलो साधक ध्यान प्रभाव फलित थे ऊगवा शरीर थाक घसारो पूक घसारो ध्यान अभ्यासी ध्यान प्रभाव की पूरा पा सके मने ध्यान सापड़ू तमने ऊँध ओछी आ जराय चिंता करने की जरूर रहती सत्तोगुण व्यान लगे ने ध्यान लगे तो पीछे ऊँघ में एटल समय बर्बाद ना अने ध्यान द्वारा जंगषण मिली रहे अभ्यासी को यश ऐश्वर्य सफलता मिलने लगती है फिर भी उन तुच्छ वस्तुओं में वो लालायित नहीं होता इस केवली कुंभ के अभ्यास करने वाले पवित्र साधक का लक्ष्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उस ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाना होता है थोड़ा दिन अभ्यास करने से यह केवली कुंभक का कुमय अनुभव साधक को कुछ ही सप्ताहों में महसूस होने लगता है मन निर्विकार होने लगता है बुद्धि के दोष दूर होने लगते हैं, चित्त की चंचलता मिटने लगती है और विषयों की गुलामी हटने लगती है और वो स्वराज्य में प्रवेश करने लगता है अपने ही आत्मिक राज्य में उसको प्रवेश पत्र मिल जाता है उसे ज्ञानियों के गांव में जाने का पासपोर्ट मिल जाता है उस परमात्मा प्रसाद में आराम पाते पाते ये जीव राम में मिल जाता है क्योंकि राम तो इसका वास्तविक स्वरूप है इस जीव का उद्गम स्थान राम है विश्रांति स्थान राम है और इस जीव का वास्तविक स्वरूप राम है शिव है शिवमाना कल्याण स्वरूप राम माना जो रूम रूम में रम रहा है उस सत्य के अनेक नाम ऋषियों ने रखे हैं। है वो सत्य एक का एक चाहे उसे राम कर प्यार करते जाओ शिव कहते प्यार करते जाओ गुरु गोविंद कहते कहते उसमें विश्रांति पाते जाओ है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसी परमात्मा के ध्यान में हम तल्लीन हो रहे सुल्तान ने हमें दीनहीन बनाया था ए मन तेरी बातें मानकर हम भटक रहे थे पशुओं की नाई हर जन्म में अब शास्त्र की बात गुरु की बात प्रभु की बात मानकर हम प्रभु के पास पहुंच रहे हैं हम शास्त्र के रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं हम अपने जीवन दाता के करीब पहुंच रहे हैं ए मन तू हमें सहयोग कर तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा राजा जनक अपने मन को समझाकर अपने राम में आराम पा रहे थे उदालक अपने मन को ध्यान मग्न करके सत्यम परम धीम उस सत्य का परमात्मा का चैतन्य स्वरूप का ध्यान करते करते सत्य के साक्षात्कार को उपलब्ध हुआ था 16 वर्ष का राजकुमार राजतिलक की तैयारियां सुनकर पिताजी से पूछता है कि पिताजी राजतिलक का फिर क्या होगा बेटे तू राजा बनेगा और मैं जंगल में जाकर चित्त को स्थिर करके अपना परमार्थ साधूंगा मनुष्य जन्म का जन्मसिद्ध अधिकार पाऊंगा बेटे मैंने खूब भोग भोगे लेकिन भोगों में शांति नहीं और संसार के वस्तुओं के साथ कोई वास्तविक संबंध जीव का नहीं ईश्वर के प्रसाद में प्रविष्ट होते जाएंगे वो